प्रश्नोत्तर दीप माला वेदांत जिज्ञासा शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म किसी का भी विषय नहीं बनता है फिर ब्रह्मचिंतन किस प्रकार करें समाधान यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो ब्रह्मचिंतन मत करो आत्मचिंतन करो अपने को खोजो कि तुम क्या हो ब्रह्मचिंतन में क्या रखा है तुम जान भी लोगो लोगे कि ब्रह्म शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है तो इससे क्या बनना बिगड़ना है हाँ जिस दिन तुमको अनुभव हो जाएगा कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ उस दिन तुम्हें लाभ होगा तुम मैं का अर्थ खोजने में लगो यदि अहंकार से लेकर शरीर तक मैं नहीं हूँ तो फिर मैं का अर्थ क्या है क्या तुम मैं को विषय बना सकते हो मैं यदि विषय बन गया तो उसे कौन देखेगा इसलिए मैं कभी भी विषय नहीं बन सकता साथ ही मैं अज्ञात है ऐसा भी नहीं कर सकते तुम्हारा कर्तव्य यही है कि बुद्धि से लेकर शरीर पर्यंत जो मैं के साथ मिलावट है उसे दूर करो यही साधक का सबसे बड़ा काम है सब ब्रह्म को ही परेशान करने में लगे हुए हैं तुम तो ब्रह्म का पिंड छोड़ो मैं को ही समझने का प्रयास करो कि किस प्रकार वह ज्ञात भी है और अज्ञात भी जिज्ञासा शास्त्रों में एक और तो कहा गया है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास अर्थात आत्मा मन वाणी का विषय नहीं है दूसरी ओर यह भी कहा गया है मनसेवाणु दृष्टव्यम अर्थात आत्मा को मन से ही जाना जाता है इन वाक्यों का समन्वय कैसे होगा? समाधान आत्मा मन का विषय नहीं है यह बात ठीक है परंतु बिना मन के उसे कैसे जानोगे क्या सुसूप्ति में जानोगे यह तो संभव नहीं है उपनिषद में मंत्र आता है दृश्यते त्व्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी कठोपनिषद आत्मदर्शन के लिए पहले आपको सूक्ष्मदर्शी बनना पड़ेगा स्थूल पदार्थों को देखने का जो स्वभाव बन गया है इसे छोड़कर सभी जगत अनुचित जो सूक्ष्म तत्व है उसे देखने का स्वभाव बनाना पड़ेगा आपकी बुद्धि चित्र को न पकड़कर पर्दे में लगनी चाहिए आभूषण के चक्र में न पड़कर बुद्धि को केवल सोने में केंद्रित हो जाना चाहिए वाचा, वाचारम्भम विकारो नामधेय मृतिकेत्येव सत्यम आंदोग्य उपनिषद जितने भी कार्य दिख रहे हैं तभी असत्य हैं केवल कारण ही सत्य है कारण हमेशा सूक्ष्म होता है उसी में हमारी बुद्धि केंद्रित होनी चाहिए जब आपकी बुद्धि कारण को पकड़ने वाली बन जाएगी तब आत्मदर्शन के लिए और अधिक सूक्ष्मता का अभ्यास करना पड़ेगा क्योंकि आत्मतत्व कार्य कारण भाव से भी परे है आपकी बुद्धि अग्रया अर्थात कारण का भी जो अधिष्ठान तत्व है उसे लक्षित करने में सक्षम होनी चाहिए ऐसी बुद्धि से ही आत्मदर्शन संभव है आत्मज्ञान के लिए आपकी मनोवृत्ति का ब्रह्माकार होना आवश्यक है क्योंकि ब्रह्म विश्वक अज्ञान आपको ध्वस्त करना है ऐसी वृत्ति के लिए आपका मन बहुत शुद्ध होना चाहिए बिना शुद्ध मन के अज्ञान ध्वस्त नहीं होगा परंतु स्वरूप के प्रकाश के लिए मन की आवश्यकता नहीं है वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा है परंतु फल व्याप्ति की नहीं क्योंकि आपका स्वरूप स्वयं प्रकाश है इसी से समझ लेना चाहिए कि शास्त्र के दोनों वाक्यों में कोई विरोध नहीं है एक वाक्य वृत्ति व्याप्ति के लिए शुद्ध मन की आवश्यकता को बताता है तो दूसरा हमें समझाता है कि आत्मा का ज्ञान मन के प्रकाश से नहीं हो सकता क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है